अध्यायः प्रथम खंड अपने पुत्र श्वेत के प्रति प्रतिपदेश्वेतुर्ुणे आसेध्याय सम्बध सर्व खद ब्रह्म तजला कथम तस्माजगदिद जायते तस्मिन् तस्वे चैकस्मिन् नीति चेनते सर्वं अनतर चैकस्ुक् विदुषी सर्व जगत्तु तदेक सत्यात्मन सर्वूतस्थ से उपपद्यतेमे इति चंट तद्याय आरभ्य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 उसका एकत्व किस प्रकार है इसी के लिए यह छठा अध्याय आरंभ किया जाता है यह जो पिता और पुत्र की आख्यायिका है वह इस विद्या का सार्व प्रदर्शित करने के लिए है श्वेत केतुर्ुणेय आस पिता श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्य कुलिनो अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु था श्वेत hey, केतु तो, तुम ब्रह्मचर्य वास कर क्योंकि हे सौम्य हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता श्वेत क्वेतुरी नाम तो हेतेतिहा पौत्र आश बभूव तम पुत्र हरुणि पिताभाजनमनयन कालाय्युवाच हे श्वेतकेतोनुप गुरु कुल्श से नो ग वस ब्रह्मचर्य न चैत्युक्त यदस्मत्कुनो हे सोम्यान अनुच्या नधित्य न इति ृतकेतु ऐसे नाम वाला हा या निपात ऐतिह्य का है आरुणे अरुण आरुन का पुत्र था उस पुत्र से पिता अरुणे ने उसे योग्य विद्या का पात्र जानकर और उसके उपनयन संस्कार के का अतिक्रम होता देखकर कहा हे श्वेत के तो तुम हमारे कुल के अनुरूप गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य वास करो हे सोम्य यह उचित नहीं है कि हमारे कुल में उत्पन्न होकर कोई अध्ययन न करके ब्रह्म बंधु सा हो जाए जो ब्राह्मणों को अपना बंधु बतलायक है किंतु स्वयं ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता उसे ब्रह्मबंधु कहते हैं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 अनुचान मेब्धवाच श्वेतु तमाद्र श्वेत केतु बारह वर्ष की अवस्था में उपनयन करा कर चौबीस वर्ष का होने पर संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बड़ा बुद्धिमान और व्याख्या करने वाला मानते हुए उदंड भाव से घर लौटा उससे पिता ने कहा हे सौम्य तुम जो ऐसा महामना पंडित मन्य और अभिनीत हो सो क्या तूने वह आदेश पूछा है स पित्रोक्त श्वेतकुर द्वाद वर्ष सन्नुपैत्याचार्य ध्याव चतुर्विशतिर्वर्षो बभूव तवत्सर्वान् वेद्यधी तदर्थ बुद्ध् महामना महदम्भी मनो यमा मनो यस सोय महामना अनुचान मन्यत अनूचान्यनूचान मनत शीलो मारी स्तब्धो प्रणतस्वभावैया गृह्यं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 उसे अनुचान मानी कहते हैं और स्तब्ध अभिनीत स्वभाव होकर घर शीलम तमेवत्मनुप शील स्तब्ध मननी पुत्र दृष्टि पितवाच सद्धर्मावतर चिकीर्षया श्वेतकेतो यनिद महामना अनुचानम स्तब्धासी कस्तेशय प्राप्त उपाध्याजात उतापी तमादेश आदिश्यत तत्देश केवल शास्त्राचार्योपदेश ग्य मिलेत ये ना पर ब्रह्मा दिश्यते स आदेशस्तः पृष्ठ सचार्य अपने पुत्रको इस प्रकार का अर्थात अपने से विपरीत स्वभाव वाला उदंड और अभिमानी हुआ देखकर उसमें सद्धर्म की प्रवृत्ति करने की इच्छा से पिता ने कहा हे श्वेत केतु तो, तू जो ऐसा महामना अनुचान मानी और स्तब्ध हो रहा है सो तुझे अपने उपाध्याय से ऐसी क्या विशेषता प्राप्त हो गई है क्या तूने वह आदेश पूछा है जिसका उपदेश किया जाता है उसे आदेश कहते हैं इससे यह होता है कि ब्रह्म केवल शास्त्र और गुरु के उपदेश से ही गेय है अथवा जिसके द्वारा ब्रह्म परब्रह्म का उपदेश किया जाए उसे आदेश कहते हैं सो क्या तूने वह आचार्य से पूछा है तमादेशम विषि नष्टि उस आदेश के लिए श्रुति विशेषण देती है ये नुत श्रुत भवत्यम मतम अभिज्ञात विज्ञातमती कथम नो भगवह सा आदेशो भवती जिसके द्वारा अश्रु श्रुत हो जाता है अमत मत हो जाता है और अभिज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है यह सुनकर श्वेत केतु ने पूछा भगवन वह आदेश कैसा है ये ना येना देशेन श्रुतेना श्रुत अप्यन्युत भवत्य मत मत अतर्कि तर्किित होवत विज्ञात विज्ञात अनश्चित निश्चित होती सर्वानपि सर्वान वेदानधी सर्व चान्यम अगम्योप्यता यदात्मत न जानतीख्यायगम्यते तो तदेत कथम न्यत अप्रसिद्धम अन्वे नान्यज्ञात मन्वा नृछति कथम लोकन प्रकारेण हे भगव स आदेशो भवती थी जिस आदेश के द्वारा अन्य बिना सुना हुआ भी सुना हो जाता है अमत अर्थात बिना विचार किया हुआ मत विचारा हुआ हो जाता है और अभिज्ञात अनिश्चित विज्ञात निश्चित हो जाता है इस आख्यायिका से यह जाना जाता है कि समस्त वेदों का अध्ययन और अन्य संपूर्ण गेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब तक पुरुष आत्मतत्व को नहीं जानता तब तक अकृतार्थ ही रहता है इस विचित्र प्रश्न को सुनकर श्वेत केतु ने यह सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तु के ज्ञान से अन्य समस्त पदार्थों का भी ज्ञान हो जाए कहा हे भगवान वह आदेश कैसा किस प्रकार का है यथा स आदेश हो भवती पिता वह आदेश जिस प्रकार है सो सुन य सौम्यईक मृतपिंडेन सर्व मिन्मय विख्यात सैद्वाचारंभम विकारो नाम ध्येय मृत्ति केव हे सौम्य जिस प्रकार एक मृत्ति के पिंड के द्वारा संपूर्ण मिन्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के, के आश्रयभूत नाम मात्र है सत्य तो केवल मृत्ति ही है हे सौम्य यथा लोक एक कारण करंभादिकार विज्ञातेन सर्वन्या तत्विकार जात मृण मृद्विकार जात विज्ञात सेशम्य लोक में जिस प्रकार कमंडलु और घट आदि के कारण भूत एक मृतपिंड के जान लिए जाने पर ही उसका विकार जात सम्पूर्ण मृतमय अर्थात मृत्ति का कार्य समूह जान लिया जाता है कथम मृतपिंडे कारणे विज्ञाते कार्य मन विज्ञात मृत्ति के पिंड रूप कारण का ज्ञान होने पर अन्य कार्य वर्ग का ज्ञान कैसे हो सकता है नई सदोष है कारण नान्यवाद कार्य से जन्मसे अन्य अस्ते न्यन यत ये सत्यमेव सद्यन्य कारणात् कार्य स तवेव अन्य कारणात समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है तुम जो ऐसा मानते हो कि अन्य का ज्ञान होने पर अन्य नहीं जाना जा सकता सो यह बात उस समय तो ठीक होती है जबकि कारण से कार्य भिन्न होता किंतु इस प्रकार कार्य अपने कारण से भिन्न है नहीं कथम तर्द लोक इदम कारणम अयमस्य विकार इति शंका तो फिर लोक में ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह कारण है और इस इसका विकार है शुणु वाचारंभ वागारंभ बागागालंबन कॉसो विकारो नाम धेय स्वाथे धेय प्रत्यय बागालंबन मत नाम कवल न ना विकारो नाम वस्तुअस् परमा मृत्ति मृत्तिव तो सत्यम अस्ति समाधान सुनो यह वाचारंभण वागारंभण अर्थात वाणी पर ही अवलंबित है कौन नामध्येय विकार नामध्येय पद में नाम पद से स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हुआ है वस्तुतः विकार नाम की कोई वस्तु नहीं है यह तो केवल वाणी पर अवलंबित नाम मात्र ही है सत्य वस्तु तो एकमात्र मृत्ति का ही है यथा सौम्य के नोह मणिना लोहमयम लोहम विज्ञात सारंभम विकारो नाम धेयम लोहम इत्येव सत्यम हे सौम्य जिस प्रकार एक लोहमणि का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोह में सुवर्ण में पदार्थ जान लिए जाते हैं क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है सत्य केवल सुवर्ण ही है यहां लोहमणिना सुवर्णपिंडम जातम् कटक मुकुट मुकुटकेयूरादिज्ञात सैथ वाचारंभम इत्यादि सनम ए सौम्य जिस प्रकार एक लोहमणि पिंड के द्वारा अन्य कटक मुकुट एवं केयुरादि सारा विकार जा ज्ञान लिया जाता है इत्यादि शब्दों का अर्थ अर्थपूर्वत है यथा नखनिक नखनिक यहा सौम्यकनिकिंतर कार्याण विज्ञात सैद्वाचारंभ विकारो नामधेय कृष्ण सत्यमें सौम्य स आदेशोती हे सौम्य जिस प्रकार एक नख नहन्ना के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है सत्य केवल लोहा ही है ये सौम्य ऐसा ही वह आदेश भी है यथा सौम्यकिन नख नृ नृकृतोपलक्षित कृष्णा सपन्देनित्यर्थ सर्वनायस कृष्णा संविकार जात सामनम अनेक तो भेदानु गमार्थम दृष्टातोपादानेकभेदुगमार आदेशो सौम्य स आदेशों मोक्त सोम्य जिस प्रकार एक अर्थात लोह से अर्थात उससे उपलक्षित लोहपिंड से संपूर्ण काठना लोहे का विकार समूह जान लिया जाता है थे सब पूर्वत है यहाँ जो अनेक दृष्टांत लिए गए हैं वे दृष्टांत के अनेक भेदों का बोध और दृढ़ प्रतीत कराने के लिए है में ऐसा ही वह आदेश है जो कि मैंने कहा है इत्युक्तवती पितरिया तरह पिता के इस प्रकार कहने पर दूसरा सेतु क्वेतु बोला न वै नूलम एक ते दि सूर्य न वै नून भगवत स्त एक तवे दि सूर्य तवे तथा सौम्येति होवाच निश्चय ही वे मे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते अब आप ही मुझे वह बताइए तब पिता ने कहा अच्छा सोम्य बतलाता हूँ न वै नून भगवत पूजातो गुरो मम येतभवुक वस्तु नावेद नावेदून विज्ञातव नून येदिष्य वस्तु कथम मे गुणवत्ते भक्ता जानुगताय नवक्षवत भाव प्रेशन मने न विदीतवत अवाच्यमी गुरु भावीन पुनर्गुकुम प्रति प्रेषण प्रेषण भयात अतो भगवान्मे मे मह्य तद्वस्तु ये सर्व ज्ञातेन ये सैद्रवी तो कथयत् पितावाच तथा तो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 इसका ज्ञान होने पर मुझे सर्वज्ञत्व तो प्राप्त हो जाए इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने कहा सोम अच्छा ऐसा ही हो ये छांदोग्योपनिषदि ष्ठाध्यायी प्रथम खंडभाष्यम संपूर्णम